विनय पत्रिका विन्यावली नाथ कृपाही को पंथ चित्व दीन हो दिन राति धोकाल दीन दयालु न जाती सुगुन ज्ञान विराग भगती सुसाधनीन की पाती भजे बिकल विलोक कल यघुणन अग की थातीन अति अलीत कु भई भुई तरन हूँ तेता काऊ कह बल जाऊ कहु न ठाव मति मत अनुकुलातीकुलाती आप सहित न आप को बाप कठिन कुभात श्याम घन से जिये तुलसी साल सफल सुखाति हे नाथ मैं दीन दिन रात आपकी कृपा की ही बात देखता रहता हूँ हे दीनदयालो पता नहीं आपकी वह कृपा मुझ पर कब होगी दैवी संपदा के सद्गुण ज्ञान वैराग्य और भक्ति आदि सुंदर साधनों के समूह कलयुग को देखते ही व्याकुल होकर भाग गए रह गए पापों और दुर्गुणों के समूह बड़े बड़े अन्यायों और अनाचारों से पृथ्वी सूर्य से भी अधिक कर्म हो गई है यहाँ सिवा जलने के शांति का कोई साधन ही नहीं है अब मैं कहाँ जाऊँ मैं आपकी बलिया ले रहा हूँ मुझे और कहीं ठोर ठिकाना नहीं है मेरी बुद्धि बड़ी ही व्याकुल हो रही है हे बाप जी इस अपने देह के सहित कोई भी अपना नहीं है किसका सहारा लूँ सभी कठोर दुराचारी दिखाई देते हैं हे घनश्याम यह तुलसी रूपी फूली फली धान की खेती सूखी जा रही है अब भी मेघ बनकर कृपा जल की वर्षा से इसे सींच दीजिए बल जाऊँ और काशो कहू सदगुण सिंधु स्वामी सेवक हित कहू न कृपा निज सोलह जहां जह लोभ लोल ला लाल चबस निज हित चित चाहन चहू तह तह तरन उलोक जो भटक कुतर कोटर गहूं काल स्वभाव करम विचित्र फलदायक सुन सिर धुनि रहूँ मोको तो सकल सदा एक रस दुस दारु दारुन दहो उचित अनाथ होय दुख भाजन भयो नाथ किं किंकरण हों तब रावरो न बुझिए शरण पाल सा सित हों महाराज राजीव लोचन नगन पाप संताप हों तुलसी प्रभु जब तब जहित विधि राम निबाहे निर्बह प्रभो बलिहारी मैं अपने दुख और किसे सुनाऊं आपके सृदिश सदगुणों का समुद्र सेवकों का कल्याण करने वाला और कृपा निधान स्वामी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता जहाँ जहाँ लोभ और लालच व चंचल चित्त से अपने कल्याण की कामना करता हूँ वहाँ वहाँ से मैं इस तरह निराश को लौट आता हूँ जैसे सूर्य को देखते ही उल्लू भटकता हुआ आकर वृक्ष के कोटर में घुस जाता है जहाँ जिसके पास जाता हूँ वहीं दुख की आग तैयार मिलती है जब यह सुनता हूँ कि काल स्वभाव और कर्म विचित्र फल देने वाले हैं तब सिर धुन धुन कर रह जाता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ये तीनों सदा एक से ही है मैं तो सदा ही दुस्साह और दारुण दाह से जला करता हूँ हे नाथ मैं अब तक अपने को अनाज समझ दुखों का पात्र बन रहा था तो उचित ही था क्योंकि मैं आपका दास नहीं बना था किंतु हे शरणागत रक्षक अब आपका दास कहा कर भी मैं दुख भोग रहा हूँ इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है हे महाराज हे कमल नेत्र मैं पाप संताप में डूब रहा हूँ हे प्रभो तुलसीदास का तभी निर्वाह हो सकता है जब आप ही जिस किसी प्रकार से उसका निर्वाह करेंगे आप नुक कर जानी हों राम गरीब निवाज राज मन बिरद लाज उर आनी हो शील सिंध सुंदर सब लायक समर्थ सदगुण खानी हों पालो है पालत पाल प्रनत हो गे प्रभु प्रणत प्रेम पहचानी हो वेद पुराण कहत जग जानत दीन दयालु दिन दानी हो कहियावत बन जाऊ मन हो मेरी बार बिसारे बानी हो आरत दीन अनाथन के लौकिक लोकिक हो पर नाम भलो तुलसी को शरनागत भय भानी हे नाथ क्या कभी आप मुझे अपना समझेंगे हे राम आप गरीब निवाज और राजाधिराज हैं क्या आप कभी अपने विरत की लाज का मन में विचार करेंगे आप सील के समुद्र हैं सुंदर हैं सब कुछ करने योग्य हैं समर्थ हैं और सभी सदगुणों की खानी है हे प्रभो आपने शरणागतों का पालन किया है कर रहे हैं और करेंगे क्या इस तुच्छ शरणागत का प्रेम भी पहचानेंगे वेद और पुराण कह रहे हैं तथा संसार भी जानता है कि आप दिनों पर दया करने वाले और प्रतिदिन उन्हें कल्याण दान देने वाले हैं बाध्य होकर कहना ही पड़ता है मैं आपकी भलैया लेता हूँ आपने मानो मेरी बार अपने आदत को ही भुला दिया है आप दिन दुखियों और अनाथों के हेतु होने पर भी क्या संसार का यह भय मान रहे हैं कि ऐसे पापी को अपनाने से कहीं कोई अन्यायी न कह दे जो कुछ भी हो तुलसीदास का तो अंत में कल्याण ही होगा क्योंकि आप शरणागत के भय को भंजन करने वाले हैं रघुबरह कबहू मन लागी है कुपथ कुमति कुमनोरथ कुटिलगी है रघुब रही मन लागी है जानत गलत अमी अस अमी गनत करी आगी है उल्टे रीत प्रीति अपने की तज प्रभु पद अनुराग हैं आखर अर्थ मंजु मृद मोदक राम प्रेम पग पागी हैं ऐसे गुण गायर जाये सो पाई हैं जो मुह मागी हैं तो यही विधि सुख शयन सोई हैं जेकी जरन भूरिभागी हैं राम प्रसाद सा राम भगत जो जागे अरे मन क्या कभी तू भी लगेगा रे कुटिल तू बुरी बुरी चाल दुर्बुद्धि कामनाएं और छल कपट कब कप छोड़ेगा तू तो बड़े भारी अज्ञान के वश होकर विषय रूपी विष को अमृत मान रहा है और भगवान के भजन रूपी अमृत को आग के समान दुखदाई समझ रहा है अपने इस उल्टी रीति और विषयों की प्रीति को त्याग कर तू श्री राम जी के चरणों में कब प्रेम करेगा कब तू राम नाम के सुंदर अक्षर और कोमल अर्थरूपी लड्डुओं को श्री रघुनाथ जी के प्रेम रूपी चासनी में पागेगा भाव यह कि क्या तू प्रेम पूरे हृदय से कभी अर्थ सहित श्री राम नाम का जप करेगा जो तू इस तरह अपने स्वामी के गुणों को गागा कर उन्हें रिझा लेगा तो तुझे मोह मांगा पदार्थ मिल जाएगा इस प्रकार करने से तू मोक्ष के सुख सेज पर सदा के लिए सो जाएगा और तेरे मन की अविद्याजनित बड़ी भारी जलन आत्यंतिक रूप से भाग जाएगी हे तुलसीदास श्री राम जी की कृपा से तेरे हृदय में श्री राम जी का प्रेम रूप भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा भरोसो और आई हैं उ के कह है जो राम ही सो साहिब के अपनो बल जाके कै कलिकाल कराल न सोझत मोह मारे कै सुन स्वाम सुभा जोहित सबय थके हो जानत भली भाति अपन पौ प्रभु सो सुन्यो न सा के उपल भी खग मृग रजनीचर ढले भये कर तब काके मोको भलो राम नाम के। उसी के मन में किसी दूसरे का भरोसा होगा जैसे या तो कहीं से रामचंद्र जी के समान कोई दूसरा मालिक मिल गया हो या जिसके अपने साधन आदि का बल हो मुझे न तो कोई ऐसा मालिक ही मिला है और न किसी प्रकार का साधन बल ही है अथवा जिसे अज्ञान काम और अभिमान में मतवाला हो जाने के कारण कराल कलिकाल न सूझता हो अथवा जिसके चित्त पर सब प्रकार से साधन करके और इधर उधर भटककर थके हुए लोगों के हितकारी स्वामी रामचंद्र जी का दीन और शरणागत वत्सल स्वभाव सुनने पर भी उसका स्मरण न रहा हो मुझे तो अपने स्वामी के दयालु स्वभाव का सदा ध्यान बना रहता है मैं तो अपने क्षुद्र पुरुषार्थ को भी भली भांति जानता हूँ एवं मैंने श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसी स्वामी की ऐसी कीर्ति भी नहीं सुनी जो इस तरह महापापी शरणागतों को अपना लेता हो पत्थर की अहल्या भील पक्षी जटायु मृग मारीच और राक्षस विभीषण इन सबों में किसके कर्म थे किंतु भगवान ने इन सब उद्धार कर दिया मेरे लिए तो एक राम नाम ही कल्प हो गया है और वह कृपालु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हुआ है इसमें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है अब तुलसी इस अनुग्रह के कारण ऐसा सुखी और निश्चिंत है जैसे कोई बालक अपने माता पिता के राज्य में होता है